द्रं कर्णेसृण्वा भद्रं पश्येक्ष स्थिर देव अथवेदीय मांडपकारिका अद्वैत प्रकरण के 25 कार्य कर गए भाष्य टीका के प्रति चल रहा था कई दिन हो गया इसका संभूत अपवाद आज संभव प्रतिषित घटे को जन गति कारण प्रतिषिध्य का है सम्भूति की निंदा की है इस आवासीय परिषद में इसलिए कार्य पात्र का वह निंदा है सम्भूति मैंने हिरन नगर भान देवता का निंदा कर दी तो उसके कार्य जीते सब हुए सबकी निंदा हो गई और कोणु यद जनयद ऐसा वाक्य आता है वृताराकल्य ब्राह्मण में का अंतिम मंत्र है वो तो कौन इसको पैदा कर सकता है ऐसा कहा जिसको पैदा होने वाला माना जा रहा है जीव को उस जीव के लिए बहुत क्या है केवल किस जीव को है कौन पैदा कर सकता है इसको नहीं कर सकता अविद्या से जो उद्भुत वस्तु होता है वास्तविक उत्पत्ति उसकी है नहीं और उसके कारण अविद्या जब ज्ञान से नष्ट हो जाए फिर कौन पैदा कर पाएगा इसको तो जीवत तो जो दिखता है अविद्या से है यही दिखाना है तो जनहित के द्वारा कारण का भी प्रतिषेध कर दिया है कार्यकार दोनों का प्रतिषेध होता है कहा यही चलना है पाष्प का आधार कोण वेद जनहित इत्यादि कहा ठीक है जनयत पुनरिति आचाण द्वितिया कौन वेद जनयत ऐसा में स्प्रति यही है, है। यह श्रुति को कथन करते का अर्थ कथन करते हुए द्वितिया मांडू के कारिका उस स्प्रति का अर्थ का व्याख्या करेंगे तो द्वितीय उत्तरार्ध जो है कार्य का उत्तरार्ध को कौनवेद जनती कारण इसकी विभाजन करते व्याख्या करते है कहाणवेद जनवे छेवी टिप्पणी है कौन वेद कोणवे न जनयत इत्यादि जो है ये मंत्र ऐसा है जात एवं न जायतेन जनयत पुनः विज्ञान आनंदम ब्रह्म राति पारायण तिष्ट मान ऐसा मंत्र है साकल्य ब्राह्मण का अंतिम मंत्र है जब साकल्य भस्म भूत हो जाता है सिर गिर जाता है उसके बाद याज्ञ बल्कि ऐसा बोलते जात एवं न जायते दिखता है पैदा हो गया लगता है किन्तु वास्तव में पैदा नहीं होता रज्जु में सर्प पैदा हो गया ऐसा लगता है किंतु वास्तव में सर्प पैदा होता ही नहीं वैसे जीव पैदा हो गया मान्यता है किंतु जीव पैदा होता जात नहीं जाता है न जात हो रहा है किंतु विचार दृष्टि से देखें तो न जाए अज्ञान दृष्टि से जात है किंतु जात नहीं है रज्जु में भाषित जो सर्प होता है वो रज्जु के अज्ञान से भाषित है तो जाता तो हो गया सर्प बुद्धि बन गई किंतु वास्तव में वो पैदा नहीं होता ठीक किसी प्रकार जीव पैदा नहीं होता माने बुद्धि बन रही है पैदा हुआ जैसा किंतु तो पैदा नहीं हो सकता जाए ज्यादा वैसा कहा जन पुनः इसको पैदा करने वाला कौन है आगे? रज्जू में सर्प बुद्धि हो गई थी रज्जु के अज्ञान से जब रज्जु का ज्ञान हो गया प्रकाश के द्वारा ज्ञान हो गया अज्ञान निवृत्ति हो गई अज्ञान नष्ट हो गया अब फिर दोबारा सर्व को पैदा करने वाला कौन है वो कारण नहीं है कौन ए जीव को जाते बने जाए व आदेश करके बोला इसको जो जाते बने जाए नजाते वाला जीव है इसको कह जाना यह पुनः फिर दोबारा पैदा कौन कर सकता है क्यों जिससे जिस साधन से पैदा हुआ था अज्ञान से उसकी निवृत्ति हुई ज्ञान से ज्ञान नष्ट हो गया ज्ञान से कारण ही नाश हो गया तो कार्य कहा से होगा उसको पैदा करने वाला साधन है, माने ज्ञान काल में जब देखते हैं विचार दृष्टि से ऐसा होता जाता है राज्य में सर्प पैदा करने वाला कारण ही नहीं आदमी पैदा ही नहीं होगा विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा रात्रि धातु पारायणम तिष्टमान से तीता राति है ना रई धातु से धातु निर्देश ऐसा एक भारतीय माने यहाँ रई धातु दान अर्थ में रा, रा ये दान अर्थ ए तो राधातु से स्तिप प्रत्यय लगाया है धातु निर्देश है जो रातिर जो प्रथमांत दिया ष्टी अर्थ में प्रथमा है दान दाता का यह अर्थ आएगा रातु यहां होना चाहिए था रातर दातु ऐसा होना था किन्तु वहां ष्ठी अर्थ में प्रथमा समझना राति को मंत्र में रातिर धातु ऐसा दिया है माना धन का दाता जो धन का दाता होगा उसका कैसा है वो तिष्ट मान से तदवित उसी में जो रह रहा है ब्रह्म में रहने वाला ब्रह्म को जानने वाला उसका क्या होता है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म पराया उसके लिए जो विज्ञान आनंद स्वरूप ब्रह्म है परम गति वही है उसका। जो हमेशा ब्रह्म भाव में रह रहा है तिष्टमान है ब्रह्म का जानता है उसके लिए परम गति ब्रह्म ही होता है दूसरा नहीं होता मानी राति धातु का क्या है वहां भाष्य में अर्थ किया है कर्म फल प्रदातु कर्म का फल अपने लिए रखता नहीं सकाम कर्म उसका नहीं है दान करता है कर्म फल अपने लिए रखता नहीं जो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है ऐसा व्यक्ति वो तो ब्रह्म एक हो जाता है ऐसा क्योंकि जो मुख्य फल चाहने वाला गौण फल को इच्छा नहीं करेगा वो चाहता है ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है तो स्वर्गादि फल क्यों लेगा आश्रम विहित कर्म करेगा आश्रम विहित कर्म करेगा किंतु फल नहीं चाहता फल नहीं चाहता। मुख्य फल चाहने वाला है इसलिए कर्म फल का दाता है वो कर्म फल कर्म तो कर रहा है आश्रम विहित कर्म किंतु वो फल नहीं चाहता निष्काम भाव से कर रहा है स्वार्थ बुद्धि नहीं मान कर्तव्य बुद्धि से करता है ऐसे व्यक्ति ब्रह्म भाव के प्राप्त होता है ऐसा कहा है अच्छा तृतीय नवम ृतीध्याव ब्राह्मिक्रुति है संमंधी, संमंधी, है है की संबंधी संबंधी नवम ब्राह्मण में कहा तो हम देख रहे थे कौन आचक्षा द्वितिया जनता प्रतिषिध्य व्याख्या करते हैं एवं इतर वाषण कहा एवं माया निर्मित से जीव से जीवत्व देखता है माया से निर्मित है अज्ञान से निर्मित है वास्तव में ये जीवत् तो है ही नहीं ज्ञान काल में जीवत् नहीं दिखेगा माया निर्मित जीव से जो माया के द्वारा निर्मित जो जीव है इसी कहा अविद्या प्रतिपस्थापित अज्ञान से खड़ा किया कि जीवत्व जो खड़ा है वो अविद्या से जीवित है जैसे रज्जु में सर्प जीवित होता है रज्जु के अज्ञान से जीवित होता है रज्जु के ज्ञान काल में सर्प नहीं रहेगा वहाँ रज्जु के अध्ययन से जीवित है इसी प्रकार यहां जब तक अविद्या है तब तक ये जीवित है कौन जीवत्व अविद्या प्रति प्रस्तापित अविद्या नाश उसका कारण क्या है उसको पैदा करने वाला अविद्या है उसके जब नाश होगा किसे ब्रह्म ज्ञान से आत्मज्ञान से जब नाश होगा अधिष्ठान ज्ञान से जहाँ वो कल्पना हो रही है निर्विशेष आत्मा में जीवितों की कल्पना है तो निर्विशेष का जब ज्ञान होगा अविद्याश हो गया अविद्याश है स्वभाव और रूपत्वात वो क्या होगा अपने स्वभाव में पहुंचेगा वो रज्जू का जो अज्ञान से पैदा हुआ सर्प जब रज्जू का ज्ञान होगा तो अविद्याष्ट होने पर वो रज्जू रूप में जाएगा किस रूप में जाएगा स्वभाव परमार्थ आत्मा रूप में आए वास्तव में वो दूसरा हो ही नहीं सकता स्वभाव रूपत्वात वास्तविक दृष्टि से देखते हैं तो कौन जन पुनः कहा फिर इसको कौन पैदा कर सकता है ये कहा अच्छा आगे कहते हैं पुनः ठीक काम है उत्तम अर्थम दृष्टांत ने पश्चाई थी इसी विषय को इसको पैदा करने वाला कौन जो कहा इसको एक दृष्टांत दे करके समझाते हैं वो रज्जु सर्प के दृष्टांत देंगे जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्प पैदा हुआ जैसा लगा था कि रज्जु का ज्ञान होगा तो वो रज्जु भाव को ही हो जाता है प्रकार निर्विशेष आत्मा के अज्ञान से निर्विशेष आत्मा का ज्ञान नहीं है इसलिए जीवत तो भाषित होगा तो ज्ञान जब होगा तो जीवत तो समझता है, तो है सिद्ध हो जाएगा ये क्या चाहते हैं नहीं करजम अविद्याम सर्पम अविद्या के द्वारा आरोपित जो सर्प है रज्जु में आरोपित है रज्जु है सर्प बुद्धि हो गई यहां भी निर्विशेष आत्मा है उसको ज्ञान हो जीवत रूप से ज्ञान हो है नहीं रजाम अविद्या आरोपितम सर्पम जो रज्जू में अविद्या के कारण से आरोपित जो सर्प है वास्तविक तो सर्प नहीं है आरोपित है सर्पम पुनर्विवेक है तो नष्टम और ज्ञान से नाश भी हो गया सर्प रज्जू के ज्ञान से वो सर्प मर भी गया नष्ट हो गया रज्जू के अविवेक से पैदा हुआ था रज्जु का जो विवेक हुआ उसे नाश हो गया जो सर्प ऐसे सर्प जो होगा जानत न जानयत कश्चित कोई भी वहां पर उसको उत्पन्न नहीं कर सकता दोबारा रज्जु में क्या अज्ञान से जो उत्पत्ति मानी जा रही थी सर्प की वो रज्जु के ज्ञान से सर्प मर गया है उस मरा हुआ सर्प जो होगा उसको दोबारा कोई पैदा नहीं कर सकता ठीक इसी प्रकार यहां भी वो निर्विशेष आत्मरूप रूप को न जानने के कारण जीवत्व तो दिख रहा था तो जब निर्विशेष आत्मा को जान लिया उस स्थिति में जीवत्व तो नहीं रहेगा दोबारा हो नहीं सकता तथा न नकस्टित जनयत इत्यादि का इसलिए कोई इसको पैदा नहीं कर सकता कोई भी कारण पैदा नहीं कर सकता उसी प्रकार जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि हो गई बाद में रज्जु के ज्ञान से मर गया सर्प मर गया अब वो दोबारा सर्प पैदा नहीं होगा यद्यपि वहां दोबारा भी हो सकता है क्योंकि वो तुला विद्या का प्रसंग है रज्जु कार्य है क्योंकि यहां जो है मुलाज्ञान है आत्मा को ढकने वाली मुलाज्ञान है माया है मूला ज्ञान मूल अज्ञान है तो एक बार नाश हो जाए अनादि है मूला ज्ञान कैसा है अनादि है अनादि पदार्थों का एक बार नाश होने पर दोबारा उत्पन्न नहीं होता देखा है घट प्राग भाव पे देखा है घट का प्राग भाव घटप बना तो प्राग भाव नष्ट हो गया अनादि है वो तो वो दोबारा प्राग भाव पैदा नहीं होगा अगर बाद में पैदा होगा तो ध्वस पैदा होगा नष्ट हो घटा बोलेंगे घटा ध्वसा ऐसा बात होगा अत्र घटो भविष्य ऐसा बुद्धि नहीं होगी यहाँ घट होगा ये बुद्धि होगी आप घट बनने के बाद पूरा नष्ट हो गया नष्ट हो गया तो अनादि जो पदार्थ होता है एक बार नाश हो जाए तो दोबारा उसकी सत्ता नहीं रहती दोबारा आ नहीं सकता हो शादी में तो हो जाता है कुला विद्या में तो होता रहता है रजू में कई बार हमें सर्वभ्रम होता रहता है एक ही बात नहीं कई बार सर्वभ्रम हो गया फिर दोबारा वही रसी में फिर सर्वभ्रम हो जाता फिर शादी भ्रम है अनादि जो होगा उसमें नहीं होता ये देखिये न कश्चित जनयति कारण प्रतिषेधित संबंध है न कश्चित जनहित जो कहा है ना जनहित ये कारण का प्रतिषेध किया जाता है इस वाक्य के, के द्वारा कारण इसको पैदा करने वाला कारण कोई नहीं कोई नहीं है ये कहा प्रश्नार्थे किम शब्दे दृश्य थम कारण प्रतिषेद सिद्धि आसन क्या महाराज किम शब्द है ना कोन एनम जनता तो कह बना हुआ है, है? का का। किम शब्द है, है वो कह से बना हुआ है किम शब्द का प्रथमा योग कह है तो ये प्रश्नार्थ में किम शब्द होता है कह जो बना हुआ है प्रश्नार्थ का है यह पूर्वाधिक है प्रश्नार्थे किम शब्द है दिखाई पड़ रहा है प्रश्नार्थ में वो किम शब्द वहाँ कौन एनम जनत किम शब्द प्रश्नार्थ में बने है थम कारण प्रतिषेद प्रश्न कर रहा राहुल कारण की प्रतिषेद कथम से कैसे होगा किम शब्द से कैसे होगा किम कि प्रश्नार्थ में होता है तो कारण का किम प्रति से कैसे होगा ये शंका उठाई तो कहा कि कोनु आक्षेपार्थवा कारण प्रतिषेद कोनु जो शब्द है आक्षेप के लिए है प्रश्नार्थ में नहीं किम शब्द किम शब्द कभी आक्षेप में होता है कभी प्रश्न में होता है आक्षेप में यहां कोई कारण नहीं हो सकता इसके लिए कारण <स्याँग> ठीक आ रही कारणम प्रति सिद्ध संबंध हो गया आगे अक्षरा उगत द्वितिया रस्य तात्पर्य आह शब्द के शब्दावली का वर्णन कर दिए द्वितिया का आधार जो था शब्दावली का अर्थ हो गया कारण का प्रसिद्ध किया जाता है करके बोल दिया और कहते हैं तात्पर्य बताते हैं उत्तरार्ध भाग जो कार्य का है, जनती कारण प्रतिषिध थे उसका क्या तात्पर्य तात्पर्य कहते हैं तात्पर्य क्या है अविद्या उद्भूत नष्ट अविद्या से उत्पन्न हो और नष्ट भी हो गया हो ऐसा जो वस्तु होगा उसके जनयत्री कारण न किंचित उसके उत्पन्न करने वाला कारण कोई होता नहीं जो अविद्या से पैदा हुआ हो और नष्ट भी हो गया हो उसके फिर पैदा करने वाला कोई कारण नहीं होता ये यही अभिप्राय है ठीक है। एक उद्भूतो जीवा कथम तस्वीर इति कारणों न्याघात तथा मैंने अविद्या अभिध्या अविद्या से पैदा यदि मानते हैं उद्भूत है जीव अविद्या से पैदा हुआ कहते फिर उसका कारण नहीं है तो बदल तो व्याघात दोष है कोई बोलता है मम मुखे जीवा नास्ती कथम बदे मम माता गर्भ बंदी मेरी माँ बंद्या थी बंदे थी।, थी तो कैसे पैदा हुआ मेरे मुख में जीववा ने यह कैसे बोलूं? अरे जीवन बोल कैसे रहा यह शब्द कैसे बोल रहा है? मत तो व्याघात दोष होता है तथा ततश्चित अविद्या से यदि उत्पन्न है ये तो कारण उसका अविद्या होगा हो ततश्चित अविद्या पूर्वादिकीव यदि उस अविद्या से उत्पन्न है जीव उस कथम तथ्य जनहित कारण फिर उसके जनता कारण नहीं है कैसे बोल दिया यार कारण प्रतिषिध कैसे होगा अविद्या ही कारण हो गई ना जब अविद्या से पैदा हुआ है तो अविद्या कारण हो गई तो फिर उसके कारण नहीं कैसे बोल दिया ये पूर्वादि की शंका है जागाता ये तो विरुद्ध हो गया अविद्या से पैदा भी मानना और कोई कारण नहीं बोलना ये विरुद्ध बात है अविद्या से पैदा हुआ तो जिससे पैदा होगा वही कारण होगा उसका फिर व्याघात दोष है विरुद्ध बोलना ऐसी शंका उठाई पूर्वादी ने उत्तर देते हैं नष्टस्य इत्यादि बोलते हैं प्रतीक में आठ नंबर टिप्पणी दिया है नष्टि तथाच नाश अनंतरम नाश्ती कारण एक बार नाश हो जाता है ना फिर कारण नहीं रहता दूसरा कारण नहीं रहता उसका ऐसा होगा अविद्यापी ज्ञान नास जो उत्पन्न करने वाला कारण है अविद्या वो भी ज्ञान होने पर वो भी नष्ट हो गई जीवत् चला गया साथ में कारण भी नाश हो गया क्यों जीवत्व का नाश तभी हुआ, हुआ।, हुआ।, हुआ अविद्या के नाश होने पर हुआ है कारण के नाश से ही कार्य की निवृत्ति हुई कारण की निवृत्ति करने से कार्य की निवृत्ति हुई रज्जु के अज्ञान का नाश होगा जब किससे प्रकाश के द्वारा ज्ञान डूबी प्रकाश से नाश होगा तो सर्प मरेगा जो कारण नाश हो गया दोबारा कैसे होगा इसे दोबारा पैदा करने वाला कोई नहीं है एक ही बार भ्रम हो गया था दोबारा भ्रम नहीं होगा जीवन तो कि भ्रम नहीं होगा ये कहा एक टिप्पणी कार कहते हैं तथा नासान नाश्ती कारणम एक बार नाश हो गया रज्जु में भाषित सर्प का नाश होने पर दोबारा होने क्यों उसका कारण नाश हो गया तो कहते इसी प्रकार अविद्या ज्ञान आसाद जैसे जीवक तो नाश हुआ है ज्ञान से उस प्रकार अविद्या भी नास हो गया है कारण सहित नाश हुआ है अनादि तो अभी हुआ देखो शादी में सर्प में जो रज्जु में सर्प भ्रम होता है शादी है वो बार बार होता रहेगा एक बार नाश हो जाता दो बार फिर भ्रम हो जाता है किन्तु अनादि है अंत्या आत्मा का जो अज्ञान है अनादि है वहां की घटपड़ आदि का ज्ञान तो बार बार होता रहता है नष्ट भी होता रहता है वो तुला विद्या है वो, वो बोला विद्या है अनादित कर अनादित तो अभ्युआ अविद्या को अनादि स्वीकार किया है वेदांत मंत्र मतलब में अविद्या अनादि है जीव यशोर <coughs> तो जीव ये छे हमारे मत में अनादि पदार्थ हैचित तथा जीवेशयुर्भिधा जीवे जीवे अविद्यात अनाद है हमारे वेदांत मत में छह अनादि पदार्थ हैं। पांच तो अनादि प्रध्वस वाले है और एक अनादि अनंत वाला है अनादि शांत पांच हैं और अनादि अनंत एक ही है दुर्विशेष ब्रह्म विभाग जीव अनादि है शांत वाला आत्मज्ञान के बाद नहीं रहेगा ये निर्विशेष आत्मज्ञान होगा जीवन तो समाप्त हो जाता है ईश्वर जो बोलते हैं माया विशिष्ट बोलते हैं जिसको विशिष्ट है वो भी निर्विशेष ज्ञान काल में नहीं रहेगा अनादि अनादिश है और विशुद्ध चेतन जिसको निर्विशेष ब्रह्म बोलते वो भी अनादि है उसका नाश नहीं होगा वो अनादिंत वो एक ही है वो जीव तथा जीवे जीव ब्रह्म ईश्वर नहीं है जो बुद्धि हो रही है यह भी अनादि काल से चल रहा है किंतु यह भी नाश वाला है भेद और अविद्या तत्चितेर योग और चेतन शुद्ध विशुद्ध चेतन का अविद्या का जो संबंध दिखता है जैसे ईश्वरत्व जीवत्व आदि कल्पना होती है वो भी अनादि है शांत है ये की चित जो है अनादि अनंत है छह अनादि पदार्थ किन्तु पांच है अनादिशांत और एक वस्तु ऐसा है अनादि अनंत है ये वेदांत मत है नष्ट इत्यादि में कहा तथा नाश अनंतरम नाश्ति कारण इसलिए नाश के अनंतर कारण नहीं है अविद्या ज्ञान नाशात अविद्या ज्ञान से नाश हो जाती है कहते महाराज रज्जु आदि में तो ऐसा बार बार होता रहता है अविद्याश होती फिर दोबारा फिर सर्वबुद्धि हो जाती है अविद्या आ जाती है वहां कहते अनादि है यह निर्विशेष निर्विशेषात्मा का जो अज्ञान है वो अनादि है अनादि अनादित तो अभिवाच सभी अनादि माना है उस अविद्या को मूलाज्ञान को अनादि माना है। अनादि वस्तु जो होगा एक बार नाश होने के बाद दोबारा हो नहीं सकता तस्पत्ति असमवाद अनादित्य तो स्वीकार करने के कारण से उसके उस अविद्या के दोबारा उत्पन्न होना संभव नहीं है ये शादी अविद्या में अनादि अविद्या है अविद्यावस्थायादित्य के जन्मनी सत्य भी कहते महाराज जन्म तो दिखाई दे रहा था जीवत तो दिखाई दे रहा था हाँ फिर वो कहा गया कहते हैं अविद्यावस्था में आविद्यक जन्म दिखाई दिया अविद्या संबंधित जन्म दिखाई देने पर भी अज्ञान काल में जैसे रज्जु का अज्ञान काल में सर्व दिखाई दे रहा है जन्म दिखाई दे रहा था अविद्यावस्थाया आविद्यक जन्म तो आविद्यक जन्म सत्य जन्म मानने पर भी आविद्यक अविद्या संबंधित जन्म मानने पर न अद्वैतिक्षती है उसमें कोई अद्वैत की हानि नहीं होगी अविद्यक अविद्याजन्य जन्म में कोई अद्वैत की हानि नहीं होगी परमार्थ और विरोधा एक परमार्थ है एक है विरोध नहीं होगा जैसे रज्जु में सर्प के साथ रज्जु का कोई विरोध नहीं आता क्यों वो कल्पित है और रज्जु सत्य है विरोध नहीं आता सर्प होने पर भी रज्जु रहेगी रहेगी विरोध नहीं इसी प्रकार है यहां एक आ, नष्टस्य इत्यादि कहा था अविद्यान कारण न कि अश्लीय भाषी कहा ठीक आगे जीव जीवस्य जनित्री कारणाभावे प्रमाण आह जीव के उत्पत्ति करने वाला कोई वस्तु नहीं है प्रमाण नहीं है कारण नहीं उत्पत्ति कारण नहीं है जीव के पैदा भ्रम से उत्पत्ति दिखाई दे रही है किन्तु तो कारण नहीं है प्रमाण देते हैं कठोपरिषद नायम कुत न ना बबू व कर्षित न ये किसी कारण से हुआ है न कोई पैदा हुआ है कषित मान कोई न पैदा हुआ न कुत मान किसी हेतु से बना हुआ है किसी निवित से बना हुआ भी नहीं है और स्वयं पैदा हुआ भी नहीं है कुछ हुआ भी नहीं है न बबू वकर्षित कोई हुआ ही नहीं ऐसा कठोर श्रोती है न जायते मृतष्ठित ना कुछ न बबू अज्ञानी आत्मा तो मरता हुआ दिखाई देता है कि का ज्ञान ज्ञानकालीन जो आत्मा होगा वह आत्मा कुछ में न उत्पन्न दिखता उत्पत्ति दिखती है न ना नाश दिखता है उसका न जाए कि मृत एवा कदाच विपश्चित जो विद्वान बना हुआ आत्मा है ज्ञान ज्ञानकालीन आत्मा की चर्चा है यह पुष्काल में तो न आयन को दर्शित न भोग कर्शित ऐसा दिखता है कि किसी कारण से बना हुआ है न कोई बना हुआ भी नहीं है पैदा ही न हुआ एका भाई तस् अविद्या मंत्र ने स्वतः जन्म अभाव सूचाई थी तस्य माने जो जीव है जीवत्व तो है उसके अविद्या के बिना स्वतो जन्म हो नहीं सकता है अविद्या से तो जन्म दिखाई दे रहा है रज्जु अविद्या से जन्म रज्जु का जन्म दिखाई दे रहा है सर्व रूप में जन्म दिखाई देता है अज्ञान से किंतु अविद्या के अभाव में जन्म नहीं होगा अविद्याम अंतरेण अंतर्ण बिना अविद्या के बिना स्वतः जन्म अभाव स्वतः जन्म का अभाव है स्वतः जन्म हो नहीं सकता इसलिए नश्चित ऐसा कठोपनिषद कोई पैदा ही नहीं हुआ है ना कहा। तो नुत न सिद्ध स्त्रु कहा कठोपनिषद की स्त्रुति लाके दिखा दिया आगे देखते हैं वृद्धारण उपनिषद को, को दोबारा देखते है इससे भी सिद्ध होता है कि वस्तु कुछ भी नहीं है एक अद्वैत परमार्थ सत्य वस्तु है वृद्धार्थ श्रुति में मूर्तामूर्त दो प्रकार के पदार्थों की चर्चा करते हैं मूर्तामूर्त ब्राह्मण है प्रथम अध्याय तो दो प्रकार के पदार्थ हैं पृथ्वी जल तेज ये मूर्त होते हैं और वायु आकाश अमूर्त होते हैं ये पंचभूतों की चर्चा है वहां सारी कोई भी वस्तुएं तो है पंचभूतात्मक है पंचभूतों का कार्य पंचभूत मिलेगा इसमें पंचभूतों का निषेध मेरे कुछ बचने वाला नहीं मनुष्य जो भी शरीर है पंचभूत है पंचभूत का पुतला है तो पंचभूतों का ही वहां करने के लिए पहले मूर्तामूर्त ब्राह्मण की चर्चा होगी द्वे बाव रूपे इत्यादि जो भी चर्चा होगी दो प्रकार के रूपे का मुर्था, मुर्था है मूर्ता मूर्त है इत्यादि तो फिर आगे जा करके अथातो आदेश यहां से आरंभ हो गया अब हम मुख्य उपदेश बताते हैं भाई नेति वेती इत्यादि वाक्य आएगा ये नहीं ये नहीं करके दो प्रकार से भूतों को बताया था मूर्त और अमूर्त एक ना से मूर्त को निषेध कर देना एक से अमूर्त को निषेध कर दे दोनों नहीं है ऐसा वाक्य आ जाएगा उसके द्वारा जिस भूतों की पहले चर्चा की थी उसका हम निषेध कर दिया नीति नीति के द्वारा ये कहना चाहते हैं इससे भी इनके अस्तित्व तो नहीं है सिद्ध हो जाता है ये बोलना चाहते हैं टीका देखें ये तो भी द्वितम वस्तु न भवती इस हेतु से भी आगे श्रुति है गिरधारण श्रुति है मृत मृत ब्राह्मण में है स्त्रुति इस हेतु से भी द्वैत वस्तु नहीं हो सकता द्वैत हो नहीं सकता ये कहते हैं इत्या है स ये सीति नेती व्याख्यात निःनुते यतर्व अग्राह्य भाव हेतुनाज प्रकाशते सयश नेति व्याख्यात निहंते यत अग्राह्य भाव हेतुनाज प्रकाशते सैश नीति नीति आत्मा ऐसा बोलते हैं अथा तो आदेश सैश नीति नीति आत्मा ऐसा आता है पहले मूर्ता मूर्ति की चर्चा है उसके बाद सैश नीति नेती, नेती वही यहा आत्मा ये भी नहीं ये भी नहीं दो रूप में वर्णन था पहले दैवाव प्रमो रूप दो रूप बताया गया था मूर्त और अमूर्त वो एक नाव के द्वारा मूर्त का एक नाव के द्वारा अमूर्त का निषेध होगा मूर्त भी ब्रह्म नहीं है आत्मा नहीं है अमूर्त भी नहीं है माने पृथ्वी आदि पंचभूत आत्मा नहीं होता यह पंचभूत है शरीर आदि या आत्मा नहीं होता सिद्ध हो जाता संपूर्ण जब पंचभूतों का निषेध करेंगे तो कोई वस्तु रहेगा ही नहीं कोई भी वस्तु पंचभूतात्मक है पंचभूत से बाहर कोई वस्तु है नहीं एक आत्मा को छोड़कर चाहे प्राण हो मन हो बुद्धि हो सब पंचभूतात्मक है सारे कोई माने व्यस्टि में है कोई समष्टि में है कोई सूक्ष्म है अपंचीकृत अवस्था के हैं कुछ पंचीकृत अवस्था के इतने भेद है चाहे विराट आदि हो भी पंचभूतात्मक है हिरण नगर भी पंचभूतात्मक है तो समष्टि में है ये व्यष्टि में पड़ा हुआ है यही तो है भेद कुछ फूल है तो कुछ सूक्ष्म है सब पंचभूतात्मक व्याख्यात्म जो पहले व्याख्या की गई थी मूर्तामूर्त रूप से व्याख्या की गई स एसनेती ने तिथि यत न्यून थे जिससे कि उसके खंडन कर देती है अपलाव कर देती है नहीं है नहीं है करके बोल देती है अभाव दिखाती हूँ नेति नीति आत्मा अग्री हो नहीं गृह थे अशीरी हो नई सीरीय थे इत्यादि शब्द है हाँ। किसी इंद्रों का पुत्र नहीं बनता ग्रहण नहीं कर पाएंगे ये वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता जिसको कोई नाश नहीं कर सकता श्री हिंसा अशीरियो नहीं सीरियते इसको हिंसा नहीं कर सकता इत्यादि तो आया। जाए सर्वम निहनुते पूर्व में जो व्याख्या की थी दो रूप में सर्वम निहनुते सर्वम को पूर्वक के कर देना सबका खंडन कर देते श्रुति निहनुते व्याख्यातम निहनुते ऐसा होगा क्यों अग्राहिय भाव आत्मा को अग्राहियो नहीं क्रियते अशीरियो नही इत्यादि कहा हुआ है आत्मा गृहित नहीं होगा अग्राह्य है अविषय है किसी का विषय नहीं बनता अग्राह्य का ना विषय नहीं बनता इत्यादि हिंसा नहीं होगा हिंसा करने योग्य नहीं है वो स्वाभाविक वस्तु की हिंसा हो जाती है वो निरवय कहां से हिंसा बना इसकी इत्यादि हेतु नग्राह्य अग्राह्य हेतु के द्वारा अविषयत्व हेतु के द्वारा आत्मा विषय नहीं बनता इस हेतु के द्वारा अजम प्रकाश आप सब आत्मा तत्व जो है अजन्मा ही प्रकाशित होता है आत्मा का जन्म हो नहीं सकता जीव पैदा हुआ कह नहीं सकते वो श्रुति को देखने पर अजन्मा सिद्ध होता है ये प्रकाशित करती है स्त्रुति प्रकाशत है अजम प्रकाशत है अजन्मा प्रकाशित करती है वृद्धार्ण ठीक द्वे बाव इत्यादि ना व्याख्यातम जो द्वे बाब रूपे यहां से व्याख्या की गई है आरंभ किया वृद्धार्ण में मूर्ता मूर्त ब्राह्मण ब्रह्म का दो रूप है ऐसा दिया। क्या किया वहां मूर्तम चा मूर्तमच इत्यादि शब्द है वहां एक मूर्त रूप है एक अमूर्त रूप है ऐसा बताया अच्छा पहले देवाव इत्यादि ना व्याख्यातम मूर्ता मूर्ता आदि सर्वम जब दो रूप में सब आ गए सारे संसार आये हुए हैं वहां पृथ्वी जलते, वायु आकाश ये लेना है पृथ्वी जलतेज को मूर्त कहते हैं और वायु आकाश को अमूर्त कहते हैं जो भी प्रपंच जो भी होगा ये पंचभूतात्म की होगा कोई स्थूल होगा कोई सूक्ष्म होगा कोई समष्टि होगा कोई व्यष्टि होगा बात इतनी है दृष्टि समी भेद है फूल सूक्ष्म भेद है तो पंचभूतात्म की है कोई अपंचीकृत अवस्था के है कोई पंचीकृत अवस्था के भूत से बाहर कोई नहीं है पंचभूता इसलिए नियति नीति करके जब पंचभूत का निषेध करेंगे तो सबका निषेध हो गया उसके जो कार्य कहाँ रहेगा कारण क्या निषेध कर दिया गया पंचभूत का निषेध हो गया तो कार्य कहा रहे केवल दिख ना ये कहा कह रहे यहां दैवाव इत्यादि न्याख्या मूर्ता मूर्ता आदि सर्वमेव त्याज्यम मूर्ता मूर्ता आदि सबके सब त्याज्य सब है अग्राह्यम ये ग्रहण करने योग्य नहीं विषय नहीं है इति नेपया वहां दिप्स कर दी गई ना इति ना नीति नित्य विपक्ष सूत्र से दित्व करके रखा हुआ है दिप्सा पदित्य हो जाता है करने वाले सूत्र तो है अन्यदि है किन्तु सर्वस्व दे अष्टम अध्याय के प्रथम पाद में सूत्र आता है सबका दित्तो होगा पूरे पद का तो नित्य व्यवसाय आदि सूत्र पद दित्तो करने वाले हैं या पद दित्तो नही नीति न हीति न पद दित्तो है नित्य व्यवसाय सूत्र के द्वारा हुआ है विपसया कार्सन व्याप्त इच्छा विपसा संपूर्ण को लेने की इच्छा को विपसा कहते हैं जब सबको लेने की इच्छा हो तो विकसा करके दित्व कर देते हैं व्याकरण पद्व कर देते हैं क्यों तो, नित्य व्यवसाय सूत्र करता है दित्व कर है तो, तो निषेधी श्रुति जिससे की श्रुति निषेध कर देती है जो मूर्ता जिसकी चर्चा हुई थी निषेध कर देती है अतः तो आदेश नेति नेति आत्मा इत्यादि शब्द है श्रुति जिसको पहले श्रुति ने प्रतिपादन किया मूर्ता मूर्त रूप से उसका स्वयं वैसी मंत्र में श्रुति निषेध करती है अथात तो आदेश करके अब हम उपदेश बोलते हैं भाई पहले तो गप कर रहे थे उपदेश बताते हैं मुख्य बात बताएंगे क्या है वो हाँ, आत्मा अग्री हो नहीं गृह थे अशीरियो नीरीय थे इत्यादि शब्द ना ये भी नहीं ये भी नहीं मूर्त भी नहीं अमूर्त भी नहीं जो की चर्चा थी दोनों को निष्धि अतः सऐश इतिहा सऐसा से, से आरम्भ करके वहां अथा तो आदेश करके उपदेश करेंगे करके श्रुति ने करके कहा सहेशम साथ यहाँ से आरंभ करके प्रतिपादित आत्मतत्व से सहयोग आत्मा यहाँ से जो आरंभ करके जो प्रतिपादित आत्मा है उसी मंत्र में है आगे उस आत्म तत्व का कुटस्थ आत्मा कुटस्थ है निर्विशेष निर्लप है कुटस्थ है अविषयत्व वो आत्मा अविषयत्व प्रथम उपत्ति प्रथम सबसे पहले उस आत्मा की सिद्धि हो जाती है कुटस्थ निर्विशेष रूप से क्यों ये जो तो मूर्तामूर्तक के निषेध कर दिया गया वास्तविक वस्तु होता तो निषेध नहीं हो सकता ये काल्पनिक सिद्ध हो जाते हैं और काल्पनिक होगा तो उसका अधिष्ठान के बिना हो नहीं सकता सर्थक की कल्पना करते हैं रज्जू होने पर ही कल्पना कर पाएंगे जो आरोपित वस्तु होगा अधिष्ठान के बिना आरोप नहीं कर पाएंगे आत्मा उसका निर्विशेष आत्मा अधिष्ठान है उसी में कल्पना है मूर्तापूर्त की इसलिए तो आगे जा करके निषेध कर रहे हैं वहां तो इसलिए विषय को मैंने प्रथम उपत्ति अविषय रूप से पहले आत्म ज्ञान होगा वहां अधिष्ठान का ज्ञान होगा पहले इदम अंश जो होता है अयम सर्प बोलते समय अंश रजू का ज्ञान है सर्प आरोपित है आरोपित नहीं है अधिष्ठान का ज्ञान होता है इसी प्रकार यहां भी इदम जगत इत्यादि जो भी बोलते थे आप तो इदम आत्मा का अंश है जो अधिष्ठान अंश होता है अधिष्ठान होता है अयम मूर्ता अयम अमूर्ता जो भी आप बोलते थे वहां जो आत्मा का है वो इसलिए पहले आत्मज्ञान होगा वहां अधिष्ठान का ज्ञान होगा तभी मूर्ता कल्पना होगी क्योंकि आरोपित पदार्थ है वो आरोपित न होता तो निषेध न करती स्त्रुति ऐसे नीति नीति आत्मा करके जो तो निषेध कर रही निषेध किसकी पहले जो तो दो, दो रूप में कहा गया था मूर्ता उसी को तो निषेध है वहां तो निषेध है निषेध है माने आरोपित है वो वास्तविक तो नहीं है जो तो आरोपित होता है पहले अधिष्ठान का ज्ञान होगा अयम सर्प बोलते समय पहले इदम का ज्ञान हो रहा है सर्व ज्ञान हो रहा है पहले इदम का हो रहा है बाद तो में सर्प हो रहा है तो पहले आत्म तत्व तो निर्विशय रूप से है अभी रज्जु विषय नहीं बनती है निर्विषय रूप से रज्जु ज्ञान है वह। और विषय रूप से सर्व ज्ञान है ठीक इसी प्रकार यहां अभी निर्विषय रूप से पहले आत्मा की ज्ञान हो आत्म ज्ञान होगा ही अधिष्ठान ज्ञान होगा अभिषेत्व विषय नहीं बनेगा मूर्ता मूर्त जैसे विषय बन रहे थे वैसे आत्म विषय नहीं बनता किंतु कल्पित पद पदों ज्ञान जानकारी के अधिष्ठान का जानकारी रहती रहती है निर्विषय रूप से जानकारी रहती है रज्जु में सर्प बासता है तो दो अंश होता है वहां इदम और सर्प दो तो होता है इदम अंश सर्प का नहीं है और रज्जु का है क्यों तो तो रज्जु उस काल में अविषय रूप से ज्ञात हो रहे कैसा अज्ञात रूप से ज्ञात हो रही है सर्प अज्ञात रूप में हो रहा है विषयत्व में हो रहा है ऐसा ही यहां ये कहा उपक्रम इति प्रतिपादित आत्मतत्व से उसके द्वारा प्रतिपादित जो आत्मतत्व तो है निर्धारण वो निर्विशेष आत्मा है उसमें कोई बिगड़ने वाला नहीं न कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है कुटस्थ है कुटबत्ती चलती कुटस्थ नहीं कितने व्यापार चलते रहते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे रेल का लाइन होता है वो कुटस्थ रहता है कितने रेलगाड़ी आए गए आए गए वहाँ फर्क नहीं पड़ता जो कहते हैं वैसे ईसा आत्मा में न जाने कितने बार जगत आए कितने बार गए आत्मा को फर्क नहीं पड़ता अधिष्ठान है रज्जू में कितने बार कल्पना हो गई होगी किंतु किन्तु रज्जु ज्यो का त्यों खर्च भी नहीं आता कुछ नहीं होता ठीक इस प्रकार है अमित शाह तीन की टिप्पणी है न त्यादि बक्षमा रहस्य अनुरूद्य अग्राहव आगे अगले जो सत्ताईसवें कारीका आएगी उसके भाष्य में कहेंगे तत्र एत्यात ऐसा भाष्य आएगा सत्ताईसवें कारीका सतो माया जन्म आदि जो भी आएगा उसमें ये सत्ताईसवें कारीका के भाष्य में तत्र एत्यात ऐसा भाष्य आने वाला है उसको अनुरोध करके यहां पर बोलने जा रहे हैं अभिषेक क्यों अगले प्रश्न में तत्र एत्यात सदा अग्राह्य में चेत असद आत्म तत्व इत्यादि है पूर्ववादी शंका करेगा महाराज तो ये माना जाए कभी भी ग्राह्य नहीं होता है तो आत्मा असत होगा नहीं होगा जैसे बंद्यापुत्र अग्राह्य है असत है उसी प्रकार आत्मा भी होगा ये शंका करेगा पूर्वादी उसी भाष्य को लेकर यहां कहा गया ये बोल रहे टिप्पणी तत्र इतना सदि भक्षण भाष्य अनुरुद्ध अग्राह्य भावे में इतना अर्थ अग्राह्य भाव का अर्थ आत्मा गृहित नहीं होता नहीं गृहित होता है किस रूप से अभिशाह गृहित होता है बंदे पुत्र जैसा नहीं है आत्मा जब कल्पित पदार्थ गृहित हो रहे थे अधिष्ठान गृहित होता ही है किंतु तो अज्ञात रूप में होता है हमारे कल्पित वस्तु तो ज्ञात रूप में हो रहा है अयम सर्प बोलते हैं तो इदम का ज्ञान है अज्ञात रूप से ज्ञान है किस रूप से अविषयत्व ने ज्ञान है असर्प अस का विषय रूप से ज्ञान है दो ज्ञान हो जाता वहां एक इदमानुसार का ज्ञान और सर्पानुसार का ज्ञान ठीक इसी प्रकार यहां भी ये जो आत्मा माने वस्तु जो मूर्तामूर्त वस्तु का ज्ञान होगा कहाँ होगा आत्मा में ही तो होगा अधिष्ठान वो कल्पित है कल्पित न होती तो शुरू अपलाप नहीं करती निषेध नहीं करती आगे निषेध कर, ने, कर, कर रही है कल्पित है तो अधिष्ठान के साथ होगा वो बिना अधिष्ठान का नहीं हो सकता बंद्यापुत्र जैसा नहीं हो अधिष्ठान के साथ है तो अधिष्ठान के साथ है तो अधिष्ठान के ज्ञान पूर्वक ही उसका ज्ञान हो रहा होगा तो आत्मा अविषय रूप से ज्ञान है ये बोलेगे पूर्वादिमान शंका करेगा अपने भाष्य में यदि ऐसा है ग्राह्य नहीं है किसी के द्वारा भी गृहित नहीं होता तो असत होगा जैसे बंदे पुत्र है असत है गृहित नहीं होता वैसे आत्मा भी नहीं होगा एक शंका कर देगा आगे तो उसका उत्तर देना है आगे इसीलिए हम टिप्पणी में बोल रहे हैं तत्र यद्या इत्यादि बक्षमाण भाष्य अनुरुद्धिया उस बक्षमाण भाष्य अगले कारिका का भाष्य आने वाला है उसका अनुरोध करके अनुरोध से अग्राह्य भावेनाथ अग्राह्य भावना का अर्थ करते हैं अविषहित तो अग्राय भावे ना है उसका अर्थ अविषय है ना आत्म है वहाँ ये कहना चाहते हैं कि हेतु के द्वारा अजम प्रकाशित इत्यादि कहा <coughs> अच्छा ना प्रथम होते हैं प्रथम ज्ञान आत्मा का है वहां जब मूर्ता ज्ञान हो रहा था उसका में भी आत्मा का ज्ञान है पहले आत्म है अधिष्ठान का ज्ञान पहले होता है बाद में कल्पित वस्तु होता है अयम सर्प बोलते हैं पहले किसका इदम आशा का, का ज्ञान पहले है और सर्प आज में ऊपर है विशेषण है और इधम कोई तो बा होता भी नहीं है जो अयम सर्प में जो इधम देख रहा था आगे ईम रज्जू वो इदम यहां दिखेगा इसी का है वो उसका बात नहीं होता केवल विशेषण का ही बात होता है सर्प का ही बात होगा आरोपित का ही बात होगा अधिष्ठान का बाद नहीं होता इसी प्रकार यहां भी मूर्ता मूर्ता का बाद होगा आत्मा का बाद होगा अच्छा तो टीका में कहते हैं दिव्यसा तात्पर्य येति नीति जो दिपसा है उसका तात्पर्य बताते हैं दिपसा का क्या तात्पर्य न न नीति करके बोला इसका मतलब क्या होता है तात्पर्य कहते हैं सर्वम अग्राह्य भावे न ना हेतु नाजन प्रकाशित इत्यादि कहा सर्व सब के सब जो अग्राह्य भाव से इस हेतु से अजम ही प्रकाशित होता है कोई पैदा ही नहीं हुआ होता है ये कहना चाहते है रूप दय उपन्यास अनतरम तेरेण निर्विशेष वस्तु प्रतिपत्तिर अयोगा तत्तिपत्ति पुरुषा सवाद आदेश निर्विशेष आत्मतत्वेश अथा तो आदेश इत्यादि वृद्धा स्मृति को लेकर के अर्थ करें टीका कल पहले दोपन्यास किया रखा गया देव ब्रमणे मूर्त चैत चो रूप क्या उपन्यास करके वहां अनंतरम उसके पश्चात पहले दो रूप का वर्णन किया दो रूप हैं ब्रह्म के दो रूप हैं मूर्ता और मूर्त उपन्यासंतर तो निर्विशेष वस्तु तो तो प्रतिपत्ति रहेगा उसके निषेध बिना निर्विशेष वस्तु तो ज्ञान होना संभव नहीं है जो तो मूर्ता अमूर्त के निषेध किए बिना रज्जु के सर्प के निषेध किए बिना रज्जु ज्ञान होना मुश्किल है ठीक इसी प्रकार उसके निषेध किए बिना क्यों तो मूर्ता मूर्त के निषेध किए बिना निर्विशेष वस्तु प्रतिपत्ति रहेगा निर्विशेष वस्तु का ज्ञान संभव नहीं है निर्विशेष कूटस्थ आत्मज्ञान के लिए उसका निषेध करना ही पड़ेगा मूर्ता इसलिए का इसलिए जो पुरुषार्थ पर है वह आत्मज्ञान से परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि होगी तत्माने आत्मा उस आत्मा निर्विशेष आत्मज्ञान से पुरुषार्थ परिसाप्ति पुरुषार्थ की समाप्ति वहीं पर है धर्म अर्थ काम मोक्ष में संपूर्ण पुरुषार्थ की समाप्ति मोक्ष में है से तभी मिल रहा है आत्मज्ञान से मिल रहा है संभव पुरुषार्थ समाप्त संभव वही संभव है होने से आदेशो मान निर्विशेष आत्मतत्व अथा तो आदेश है ना तो आदेश माने क्या है? उपदेश किसका निर्विशेष आत्मतत्त्व का उपदेश करते हैं स्मृति बोलती है अथा तो आदेश है अब हम निर्विशेष आत्मा का प्रतिपादन करेंगे भाई तो विशेष बता दिया मूर्ता उसके बाद कहती है प्रस्तुत आरंभ किया जाता है कहा टिप्पणी थी रूप की टिप्पणी अथात इत्यादि आदेश का अर्थ बताते हैं पहले दो रूपों का उपन्यास करके फिर अथा तो आदेश आत्मा इत्यादि का अच्छा आगे ठीक एवं प्रस्तुतिया इस प्रकार से प्रसंग ला करके नीति नेतृत्ति बिपस अथात आदेश प्रसाद पहले हो गया देवा प्रकरण ये आरंभ किया उसके बाद तो आदेश आया उसके बाद देती नीति करके निषेध किया जा रहा है नीति नीति ने द्वारा सर्वस मूर्ता मूर्ता आरोपित मूर्तामूर्त जो भी थे आरोपित थे नहीं तो श्रुति निषेध नहीं कर सकती है वास्तविक वस्तु का निषेध कैसे करेगी कल्पित है आरोपित है मूर्तामूर्तादि विशेष आरोपित से निषेधो दर्शित है फिर इनका निषेध दिखाया है वहां ये द्वारा उनका निषेध दिखाया तेरच इस हेतु शैली आत्मा जिज्ञासित अविशिष्टो निर्दिष्ट आत्मा जो जिज्ञासित आत्मा है किसको तो जानना है जानना इष्ट जो आत्मा है वही अवशिष्ट अवशेष वही बचता आत्मा का निर्दिष्टा येष्ट अविशेष रूप से आत्मा का ज्ञान हो जाता है विषय बनाने की जरूरत नहीं है मैंने विशिष्ट विशिष्ट रूप से नहीं है विशेष रूप से नहीं सामान्य विशेष अभाव से निर्विशेष रूप से ज्ञान हो जाता है यही उपदेश हुआ है वहां कहकर अच्छा पूर्वादी शंका करता महाराज सीति नीति आत्मा जो है ना एक बार नहीं वृद्धात्म में, में तीन बार आया एक तो मूर्तामृत -मुर्त ब्राह्मण में है एक साकल्य ब्राह्मण है क्या केवल शब्द है वहां और एक ज्योति ब्राह्मण में भी है ज्योति ब्राह्मण में कैसा आता कई बार है तो सचेत एवं मूर्ता अधिकारे अधिकार प्रतिवाद है अगर वो सयसे नीति नीति आत्मा मूर्तामूर्ता ब्राह्मण के अधिकार में यदि उस विषय में लाया हो उसको तो अन्य देशों में क्यों कहा साकल्य ब्राह्मण चतुर्थ अध्याय में अध्याय ज्योति ब्राह्मण चतुर्थ अध्याय में वहां क्यों कहा सयसे नीति नीति आत्मा वहां तो पहले मूर्तामूर्ता का विषय नहीं है न साकल्य ब्राह्मण में है न ज्योति ब्राह्मण में है यह पूर्वादि किसम का है सचेत आत्मतत्व एवं मुर्ता मूर्तामूर्ता अधिकारे प्रतिपादित मुर्ता मूर्ता के अधिकार में है साहय से नीति आत्मा करके आत्मतत्व का प्रतिपादन यदि किया गया है तभी तब किम प्रदेशांतरे प्रदेशांतर एवं प्रतिपादित है फिर अन्य प्रदेशों में तृतीय अध्याय में चतुर्थ अध्याय आदि में साकल्य ब्राह्मण में भी है से नीति भी आत्मा वहां मूर्तामूर्त की चर्चा नहीं है ज्योति ब्राह्मण में भी वहां इत्यादि प्रदेशांतर पुनः पुनः एवं प्रतिवादी इस प्रकार से सहय से नीति करके फिर बार बार क्यों कहा गया इसका मतलब मूर्ता मूर्त से कोई प्रसंग नहीं है उसका ये पूर्ववादी कहना चाहता है अगर मूर्ता मूर्त से प्रसंग होता तो सभी जगह एक ही बोलना चाहिए सब जगह तो एक ही बोला है कि सहय से नीति आत्मा अग्री नगरीयते इत्यादि शब्द आते हैं मूर्ता मूर्त में आए पहले मूर्ता बाद में सहय से नीति आत्मा यदि मूर्तामूर्त तो सभी में होना चाहिए पूर्ववादी का शंका है पुनरुक्ति हो जाएगी एक ही बात को बार बार बोलना पुनरुक्ति हो जाएगी इस शंका करके व्याख्यातम इत्यादि व्याचे जो व्याख्यातम निहनते ना व्याख्यातम उसी मंत्र में पहले जिसकी व्याख्या की थी, थी मूर्ता मूर्त रूप से आगे खंडन करते हैं उसी मंत्र एक ही मंत्र है वो देवा व्रमण रूपे भी अथा आदेश वो में तो आदे उसी है व्याख्यात हो गया पहली, पहली जो बातें आ गई व्याख्या हो गई थी उसकी उसी में खंडन दिया जाता है टिप्पणियां हैं पांच और छह की टिप्पणी पांच में कहते हैं एवं माने मैंने निर्विशेष्व पूर्व यही शंका कर रहा है निर्विशेष रूप से मूर्ता मूर्ता अधिकार में आत्मा यदि प्रतिपादित है तभी किम प्रदेशांतरे प्रदेशांतर क्या होगा तो कहते हैं निर्विशेष ने और है निषेध अधिष्ठानत्व न बाधा अविधित्व नधिष्ठान रूप से यदि आत्मा अविषे रूप से ज्ञात होता है बाद की अवधि जैसे सर्व का बाद का अवधि रजू है उसी प्रकार मूर्ता मूर्त का बाद का अवधि कहा निषेध करना है उसके लिए अधिष्ठान चाहिए उसे आत्मा में ब्राह्मण साकल्य ब्राह्मण ज्योति आदि ब्राह्मण में चर्चा क्यों फिर ऐसी नीति नीति की पुनरुत्ति नहीं होगी उसी को बार बार बोलने के लिए ये शंका उठाई इस शंका को उत्तर में कहते अच्छा में कहा उत्तर पे क्या बता है में कहा प्रतिपा दिशा इत्यादि शब्द है भाषण सर्व विशेष प्रतिषेधे न वहाँ मूर्ता मूर्त ब्राह्मण मूर्ता मूर्त करके सारे विशेष आ गए थे उसमें सारा संसार आया हुआ है उसमें कोई भी है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के पुतला होगा और तो कुछ नहीं होगा जब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का निषेध कर देते है तो कोई बचने वाला नहीं है सर्व विशेष जितने भी थे विषेद के द्वारा हतातः आदेश हो नीति नीति आत्मा इत्यादि श्रुति है उसके द्वारा प्रतिपादित इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा है आत्मनो दुर्बोध दुर्बोधत्म तो मन माना श्रुति श्रुति उसको इतना सरल नहीं है उसको जानना कठिनाई से जानने योग्य है ऐसा मानती है श्रुति उसको जानना उलझाने बहुत हैं वहां पहुंचना इतना सरल नहीं है लगता है बहुत सरल हो गया सरल हो गया कठिन है उलझाने बहुत हैं कहां आत्मबुद्धि हो रखी है उसको हटाते हुए जाना है कहीं पंचकोष की चर्चा की है, कहीं तीन कारणों की चर्चा की जिसको अलग करने का है आ, कहीं फूल कारण करके बोलते हैं कहीं अन्नमयारी पांच कोशों की चर्चा कर रहे हैं ये जाना तो है आत्मबुद्धि कहां नहीं हो रही है भूल उलझने बहुत है दुर्बोध मानती हुई स्त्री का मन्यमाना स्तृति पुनर् पुनर् उपायन तर तसेव जो आत्मा है जो निर्विशेष रूप से प्रतिपादन किया था इसमें मूर्दामूर्त ब्राह्मण में जिस आत्मा की प्रतिपादन किया है उस आत्मा का इतना सरल नहीं दुर्बोध है जानना बड़ा कठिन है उसको समझना बड़ा कठिन है सूक्ष्म वस्तु है इंद्रियों का विषय नहीं है तो और ज्ञान का विषय भी वास्तव में बनता नहीं वो ज्ञान भी अज्ञान हटाने के लिए उसमें विषय नहीं कर सकता तो मन का विषय नहीं वाणी का विषय नहीं ये तो बात नहीं बर्तन थे सा इत्यादि है विज्ञातार अमरे केर नहीं साफ़ साफ़ बोल दिया है सबको जानने वाले किसे जानोगे जो लकड़ी अग्नि से जलती हो वो लकड़ी अग्नि को जला सकती है क्या मन आदि उससे प्रकाशित हो रहे हैं और उसको कैसे प्रकाश करेंगे मन आदि नहीं कर सकते ये स्थिति है दुर्बोध है तो इसलिए श्रुति बार बार बोलती है पुनर् पुनर् उपायन करते भिन्न भिन्न उपाय देकर के उपाय भिन्न भिन्न लगा करके तस्वीर प्रतिपाद है ये उसी के प्रतिपादन करने की इच्छा करती है उसी आत्म तत्व की क्योंकि वस्तु तो बहुत मुश्किल से जाना जाता है भिन्नत्व ने जानना नहीं है अभिन्न ने जानना भिन्नत्व ने जानना सरल है कि अमुक है अमुक है अमुक है जाना जाता है क्योंकि यहां अभिन्नत्व ने अविषयत्व ने ज्ञान है तो उसी के बार बार करके साकल्यादी ब्राह्मण भी इसलिए चर्चा की है आत्मा दुर्बोध इतना सरल नहीं है इसके लिए बार बार चर्चा की इसलिए पुनरुक्ति नहीं है माने दृष्टांत बदल बदल करके उसी के विचार कर रही है यदि तत्सर्व जो कुछ व्याख्या की थी यद यदि व्याख्यातम हाँ, मुर्दा-मुर्दा ब्राह्मण आदि में जो जो व्याख्या की गई है सबका खंडन कर देते साय से नीति नीति आप इसके द्वारा श्रुति स्वयं अपलाभ कर देते हायने कुछ ऐसा बोलती हो ग्राह्यम जानीबत बुद्धि विषय अपलबती अर्थात माने ग्राह्य जो वस्तु है बुद्धि का जो विषय बनने वाले जितने भी जो अंतकरण के विषय बनने वाले वस्तु जितने भी हैं उनका अपलाभ कर देते नहीं है कह देती है अर्थात माने अर्थापत्या टिप्पणी कार करते अर्थापत्ति प्रमाण से यदि वो वस्तु सत्य हो तो नियति रीति बाक्य नहीं आना चाहिए निषेध नहीं करना चाहिए निषेध की अनुपत्ति से सिद्ध हो वस्तु नहीं है अर्थापत्ति प्रमाण है हाँ। मोटा तगड़ा व्यक्ति है दिन में खाता नहीं है तो रात्रि भोजन तो नहीं करता तो मोटापा नहीं आ सकता रात्रि भोजन अवश्य करता है ये सिद्ध हो जाता है देखा नहीं किसी ने भी क्यों कल्पना है अर्थात आपत्ति प्रमाण है अर्थ की आपत्ति पीनत्व तो की आपत्ति है कि मोटापा हो नहीं सकता क्यों दिन में तो खाता नहीं खाए बिना मोटा हो नहीं सकता इसका मतलब रात्रि में खाता है सिद्ध हो है पीनो देवदत्तो दीवान अभुंज दिन में खाता नहीं है तो रात्रि में खाता है सिद्ध हो जाता है अर्थ की आपत्ति भोजन बिना पीन तुम अनुपत्ति मोटापा हो नहीं सकता मोटा है खाता नहीं है दिन में तो रात्रि में खाता है और बढ़िया माल खाता है सिद्ध तो हो जाएगा ठीक इसी प्रकार यहां भी अगर वह सत्य होते मुर्ता मुर्ता तो श्रुति खंडन नहीं करती नीति नीति के द्वारा खंडन कर रही है इसका मतलब सत्य नहीं है इससे तो हो जाएगा अर्थापत्ति से अर्थ अर्था करते हैं अर्थापत्या अर्थापत्याणी का अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध हो जाता है मूर्तामूर्त नाम के वस्तु नहीं है अगर सत्य होती होते तो निषेध नहीं करती सत्य वस्तु को थोड़ी निषेध करेगी एक अर्थात स्वयं नीति नीति इत्या आत्मनो सेशति नीति इत्यादि शब्द है इसके द्वारा आत्मनो अदृश्यता दर्शनते आत्म दृश्य अदृश्यो नहीं दृश्यते अग्राह नहीं गृहते नहीं सीते इत्यादि शब्द आता है वहां तो ये दिखाती है आत्मा जो है अदृश्यत्व दिखाती है माने किसी इंद्रिया के विषय नहीं बनता आत्मा ये दिखाती है ये जो दर्शनती ऐसे दिखाती हुई जो श्रुति है दिखाने वाली श्रुति है उपाय से उपेय उपेयनि अजानत उपायत्व्यात उपेय बह्यता मा देखो उपाय जो होता है ना उपेय में जाकर के समाप्त होता है उपाय जो होगा उपेय में जाकर के समाप्त होता है जानता नहीं जो जैसे उपाय ग्राह्य होता, होता।, होता, होता है उसी प्रकार उपेय होगा ग्राह्य होता है उसी प्रकार उपाय भी ग्रहण करने योग्य होगा यह समझेगा इन्हीं वस्तु के निषेध के द्वारा आत्मा को जानना है तो वस्तु भी सत्य होंगे उपाय है वस्तु उसी के निषेध के द्वारा आत्मा को जानना है और तो कोई उपाय नहीं है तो उपाय जब उपेय ग्राह्य है लेने योग्य है ग्रहण करने योग्य है आत्मा ग्रहण करने योग्य होगा तो उपाय भी होगा कोई ऐसी बुद्धि कर सकता है उपाय से उपयनिष्ठ अजानता उपाय जो होता है उपयनिष्ठा होता है। वही जाके समाप्त तो होना है साधन जो होता है साध्य में जाके समाप्त तो होना है उपाय माने साधन उपेय माने साध्य आत्मसाध्य है यहाँ जिनको निषिधा आत्मसिधि करना है तो उपाय से उपयनिष्ठ उपाय से जो उपाय रूप से व्याख्या की गई थी किसी की मूर्ता व्याख्या की मूर्ता उपाय रूप से है आत्मा क्यों इंद्रिया आदि के विषय नहीं स्वतः पकड़ा नहीं जाता यही विषयों के माध्यम से आत्मा को दिखाना उपाय यही है कि प्रतिबिंब को दिखाते हुए बिंब के ज्ञान हो जाता है उपाय मिथ्या होने पर भी उपाय सत्य मिल जाता है कहाँ देखा है बिंब प्रतिबिंब देखा है ऊपर सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है जो भी होता हो अथवा आप नदी किनारे चल रहे थे पहाड़ के ऊपर कहीं वृक्ष होगा फल लगा होगा नदी किनारे फल दिखने लगा नदी में पानी में वो सत्य है कि झूठा है वो वो झूठा है जल में जो फल दिख रहा है वो झूठा है छाया है नदी प्रतिबिंब है किंतु पता लगता है ऊपर फल है निश्चय हो जाता है उपाय झूठा होने पर भी मिथ्या होने पर भी उपेय सत्य हो सकता है ऐसे यहाँ भी ये उपाय है मूर्ता मूर्ता और उपाय होता है ये कहना चाहते हैं समय हो गया ये पास ओम भद्र कर्णे भी श्री राम देवा भद्रम पश्येनाक्ष